शो टॉक ज्यों था त्यों ठहराया नंबर टेन पहला प्रश्न किसी को चैन से देखा ना दुनिया में कभी मैंने इसी हसरत में कर दी खत्म सारी जिंदगी मैंने कहते हैं लोग मौत से भी बदतर है इंतजार बस राह देखते ही गुजारी जिंदगी मैंने उठाए क्यों लिए जाते हो मुझके मुझको भागे दुनिया से नहीं देखी है दिल भर के बहारे जिंदगी मैंने लोग तो घबरा कर यू ही कह देते हैं कि मर जाएं मर के भी लेकिन सुकून पाते नहीं देखा मैंने जब ये आसी उठाएंगे फिर दोस्त में जाम मैं बदल जाएगी पानी में सोना है मैंने आग दोजह की भी अर्क ये शर्म से बुझ जाएगी परेशान आदमी को देख ये न सोचा मैंने सब तरफ कब्रे तमन्नाओं की बनी है यहां एक बस्ती को भी बस्ते नहीं देखा मैंने इस जहां में तू कैसे बेपिए मधहोस रहता है ऐसा की आज तक देखा तुस्सा आदमी मैंने बता तू कौन है इंसान या कोई फरिश्ता है या देखा है खुदा को ख्वाब में बना आदमी मैंने अमृत प्रिया जन्म के साथ जीवन नहीं मिलता जन्म के साथ जीवन की केवल संभावना मिलती है उस संभावना को वास्तविक बनाए बिना न कोई आनंद है न कोई सुगंध है न फूल खेलते हैं न वसंत आता है न पक्षी गीत गाते न सुबह होती न आत्मा के आकाश में तारों की चमक कुछ भी नहीं अंधेरा ही अंधेरा उदासी ही उदासी लेकिन हम इस भ्रांति में ही जीते हैं कि जन्म पा लिया तो जीवन पा लिया जैसे कोई बीज को लिए बैठा रहे बैठा रहे बैठा रहे तो बीज में न तो सुगंध होगी न फूल खिलेंगे और उदास होगा वैसा आदमी हालांकि बीज में फूल भी छिपे हैं सुगंध भी छिपी है मगर जो छिपा है उसे प्रकट करना होगा जो अव्यक्त है उसे व्यक्त करना होगा जो संभावित है उसे वास्तविक करना होगा जो स्वप्न है उसे सत्य करना होगा इतने लोग हैं पृथ्वी पर और इतनी गहन उदासी है कारण एक छोटा सा है जन्म को जीवन का पर्याय समझ लिया है जन्म के साथ तो अवसर मिलता है जीवित होने का जीवन नहीं मिलता इसलिए इस देश में हम उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहते थे जो द्विज है द्विज का अर्थ है जिसने दोबारा जन्म पा लिया एक जन्म तो मिलता है मां बाप से उसका कोई बहुत मूल्य नहीं तुम बीज की तरह पैदा होते हो और बीच की तरह ही मर जाओगे तो जिंदगी में कैसे गीत कैसी बहार कुछ भी नहीं खाली के खाली आए खाली के खाली गए रिक्त हाथ आए रिक्त हाथ गए पीड़ा होगी संताप होगा तनाव होगा बेचैनी होगी लेकिन कोई उत्सव नहीं होगा उत्सव असंभव है द्विज होना होगा दुबारा जन्म लेना होगा एक जन्म मां बाप ने दिया एक तुम्हें स्वयं लेना होगा स्वयं जन्म लेने की प्रक्रिया का नाम ही सन्यास है संन्यास्त हुए बिना कोई ब्राह्मण नहीं होता जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता जन्म से तो सभी सूत्र होते फिर क्या करते हैं अपनी जीवन ऊर्जा के साथ इस पर निर्भर करता है सौ में से निन्यानबे प्रतिशत लोग तो सूद्र की ही भांति मर जाते उनका दूसरा जन्म नहीं हो पाता और ध्यान रख लेना ब्राह्मण घर में पैदा होने से कोई ब्रह्म नहीं होता जब तक भीतर ब्रह्म का जन्म ना हो जाए तब तक कोई न ब्रह्म है न ब्राह्मण है बुद्ध ब्राह्मण है जीसस ब्राह्मण है मोहम्मद ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता बुद्ध ने कहा है जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है और ब्रह्म कहीं बाहर तो नहीं ब्रह्म तुम में छिपा बैठा है बहुत पुरानी कहानी है ईश्वर ने पृथ्वी बनाई संसार रचा वो बीच बाजार में ही रहता था संसार के कुछ अनुभव ना था संसार का स्वाभाविक था कि उसने जो रचा था उसके बीच में रहा लेकिन लोग उसे परेशान करते शिकायतों पे शिकायत अभी भी लोग वही करते हैं मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में गिरजों में कहते हैं प्रार्थना करते हैं शिकायत हजार शिकवे लेके जाते ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ईश्वर को सलाह देने जाते हैं कैसा होना चाहिए और जो सलाह देते हैं अगर गौर से सुनो तो बड़ी अद्भुत सलाह देते इमर्सन कहा करता था मैंने बहुत लोगों की प्रार्थनाएं सुनी और यही पाया कि सब परमात्मा से कहते हैं कि हे है प्रभु दो दो मिलके चार ना मिल हो दो मिलकर पांच हो जाए दुनिया में सब मरते हैं और आदमी प्रार्थना करता है प्रभु मैं कभी ना मरूं। ये दो दो को पांच करने की कोशिश है जिंदगी में चीजें आती हैं और जाती हैं और लोग प्रार्थना करते हैं कि जो मुझे मिला है सदा मेरा रहे थिर रहे जवानी है तो जवानी बुढ़ापा ना आए स्वास्थ्य है तो बीमारी ना आए धन है तो निर्धनता ना आए जीत रहा हूं तो हार ना जाऊं और जानते हैं सब के सभी को हारना है और सभी की मौत आज नहीं कल आने ही वाली है फिर भी दो दो पांच हो जाएं जो नहीं हो सकता है वही हम मांगते फिरते हैं जो हो सकता है वह तो हो ही रहा है उसको मांगने की जरूरत नहीं अभी भी लोग वही कर रहे हैं तो जब परमात्मा बाजार में ही रहता रहा होगा लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया होगा अभी भी भक्तों ने उसका जीना हराम किया होगा इनकी अगर सबकी प्रार्थनाएं वो सुनता होगा तो तुम सोचो पगला गया होगा आत्महत्या कर ली होगी कभी का समाप्त हो गया होगा लोग दिन रात 24 घंटे उसके द्वार पर खड़े रहते और ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं जो एक दूसरे के विपरीत पड़ती पूरी भी करे तो कैसी करे कोई चाहता है कि आज वर्षा हो क्योंकि उसने बीज बोए और कोई चाहता है आज वर्षा ना हो क्योंकि उसने कपड़े रंगे और कपड़े सुखाने कोई चाहता है आज धूप निकले और कोई चाहता है आज धूप ना निकले किस किस की चाहे पूरी हो कैसे पूरी हो चाहे विरोधाभासी हैं इस पृथ्वी पर चार अरब आदमी हैं चार अरब चाहे सबके विरोध में सत्तर करोड़ लोग इस देश में प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री होना चाहता राष्ट्रपति होना चाहता यह कैसे होगा आपाधापी होगी दौड़ होगी खींचतान होगी उपद्रव होगा इसलिए तो राजनीति उपद्रव बन जाती राजनीति संघर्ष हो जाती क्योंकि सारे महत्वाकांक्षी एक दूसरे की गर्दन पर सवार है एक दूसरे के सिर पर पैर रख के चढ़ जाना चाहते हैं पदों पर खींचातानी होगी उठापटक होगी परमात्मा घबरा गया कहानी कहती बहुत घबरा गया उसने अपने संगी साथियों को बुलाया पूछा कि क्या करूं ऐसी कोई जगह बताओ जहां छिप रहूं? किसी ने कहा आप हिमालय पर छिप जाओ गौरी संकर पर। परमात्मा ने कहा तुम्हें पता नहीं अभी थोड़ी ही देर में हेलरी और तैन पैदा होंगे और वो गौरी गौरीशंकर पर पहुंच जाएंगे और एक दफा एक आदमी पहुंचा कि फिर कतार लग जाएगी ये कुछ स्थाई हल ना हुआ और एक दफा पता चल गया है कि मैं गौरी पर पू कि बसें पहुंच जाएंगी होटलें खुल जाएंगी ट्रेनें चलने लगेंगी हेलीकॉप्टर उतरने लगेंगे वही उपद्रव हो जाएगा वही बाजार भर जाएगा कुछ और सोचो किसी ने कहा चांद पर क्यों नहीं चले जाते ईश्वर ने कहा और समझो कि थोड़े देर और बच रहूंगा लेकिन कितनी देर अनंत काल ईश्वर के सामने दिन दो दिन के बचने का सवाल नहीं तब एक बूढ़े सलाहकार ने ईश्वर के कान में सलाह दी और ईश्वर ने कहा ठीक यह बात ठीक उस बूढ़े ने क्या सलाह दी उसने कहा आप आदमी के भीतर छिप रहो वहां आदमी कभी ना जाएगा सब जगह जाएगा गौरी शंकर चढ़ेगा चांद पर पहुंचेगा मंगल पर पहुंचेगा तारों पर पहुंचेगा ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ेगा जहां जहां तक संभावना है वहां वहां तक जाएगा सिर्फ एक जगह नहीं जाएगा अपने भीतर नहीं जाएगा ईश्वर ने कहा यह बात जचती है और अगर कभी कोई अपने भीतर जाएगा भी तो भीतर जाते जाते इतना निर्मल और शांत हो जाएगा कि तुम्हें परेशान नहीं करेगा कोई बुद्ध जाएगा कोई महावीर कोई लाओसु कोई कंफ्यूसियस कोई जर्थोस्त्र इनसे तो कुछ पीड़ा ना होगी इनका तो आना आनंद ही होगा ये अपने साथ नृत्य लाएंगे ये अपने साथ गीत लाएंगे कृष्ण की बांसुरी बजे भीतर तो ईश्वर को कोई अड़चन नहीं हो सकती बुद्ध की वाणी झरे भीतर तो ईश्वर को क्या अड़चन हो सकती है ये कुछ मांगेंगे नहीं ये आएंगे तो कुछ चढ़ाएंगे ये आएंगे तो अपने को चढ़ाएंगे और ये आएंगे तो खिले फूलों की भांति आएंगे जुही खिले बेला खिले गुलाब खिले तो भीतर की बगिया और प्यारी हो उठेगी नए नए रंग लाएंगे ये लोग नए नए ढंग लाएंगे जीने की नई कला लाएंगे नए नए उपहार चढ़ाएंगे अगर कोई आया भीतर तो आते आते रूपांतरित हो जाएगा भीतर आने में व्यक्ति द्विज होता है ब्राह्मण बनता है ब्राह्मण बनता है तो ब्रह्म के योग बनता है और जैसे जैसे योग्य बनता है वैसे वैसे ब्रह्म के साथ एक होता चला जाता है जब तक कोई दुज नहीं होता तब तक जीवन में ऐसा ही होगा अमृत प्रिया तू कहती है किसी को चैन से ना देखा दुनिया में कभी मैंने सी हसरतम कर दी खत्म सारी जिंदगी मैंने औरों की तरफ देखो ही मत पागल है तू आंख बंद कर अपनी तरफ देख लोग औरों को देखने में कितना समय गंवा रहे इतनी देर में तो अपने से पहचान हो जाए इतनी ही आंख अपने पे गड़ा लें तो खुद से मुलाकात हो जाए क्रांति हो जाए रोशनी फूट पड़े झरने अवरुद्ध बहने लगे मुल्ला नसरुद्दीन एक आदमी बंसी लटकाए मछली मारने बैठा है उसके पीछे खड़ा देख रहा है लाठी टेके खड़ा हुआ है तीन घंटे हो गए चार घंटे हो गए मछली कुछ पकड़ी नहीं गई आखिर मुल्ला के भी बर्दाश्त के बाहर हो गया मुल्ला ने उससे कहा कि मेरे भाई तुम भी क्या मछली मार हो अरे क्यों सिर खपा रहे हो चार घंटे से बेकार समय खराब कर रहे हो एक मछली पकड़ी नहीं उस आदमी ने कबड़े मिया मैं तो कम से कम पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं तुम यहां क्या कर रहे हो तुम सिर्फ मुझे देख रहे हो मैं तो शायद कभी मछली पकड़ भी लूंगा तुम्हें क्या मिलेगा तुम जो लाठी टेक के यहां खड़े हो चार घंटे से तुम सिर्फ यह देख रहे हो कि मैं मछली पकड़ पाता हूं कि नहीं तुम्हें क्या लेना देना ना मछली से तुम्हें कुछ लेना ना मुझसे कुछ लेना तुम तो रास्ता लगो लोग एक दूसरे को देख रहे और सोच रहे हैं कि कैसी उदासी है सबकी नजरें दूसरों पे गड़ी इतने में तो अपने से पहचान हो जाए अमृतप्रिया औरों को मत देख औरों को जिसने देखा वो भटका अपने को जिसने देखा वो पहुंचा इतनी ऊर्जा तो अपने को देखने में लगा क्या प्रयोजन है किसी और को देखने से ये उनकी जिंदगी है अगर उन्हें उदासी रहना है तो कोई लाख उपाय करे तो भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता अगर उन्होंने यही तय किया है अगर दुखी रहना ही उनका निर्णय है तो उनकी मर्जी, उनकी स्वतंत्रता है वे मालिक हैं अपने मगर तू क्यों परेशान और उनको उदास देख देख के तू उदास हो जाएगी हारे हुए लोगों को देखोगे पराजित लोगों को देखोगे तो मन में यह निराशा सघन होने लगेगी कि, कि यही जिंदगी है यही मुझे होने वाला है बुद्धों को देखो और बुद्ध न मिले तो अपने को देखो क्योंकि वहां बुद्धत्व छिपा है वो भी बुद्ध को ही देखना है बाहर के बुद्ध को देखकर भी भीतर के बुद्ध की ही याद आती है भीतर के बुद्ध को देखकर बाहर के बुद्धों को समझने की सूझ आती यह कुछ अलग अलग बातें नहीं है जैसे कोई आईने में देखता है तो अपनी ही तस्वीर दिखाई पड़ती ऐसे ही बुद्धों में जब कोई झांकता है तो अपने को ही पाता है तू कहती है इस जहां में तू कैसे बेपिए मधोस रहता है भीतर की एक मस्ती है उसके लिए पीना नहीं पड़ता भीतर भी छनती है कल ही किसी ने पूछा था कि क्या आप रोज सुबह भांग छान लेते हैं आपकी बातें बड़ी प्यारी लगती भांग छानने की जरूरत नहीं भगवान छान लेता हूं भांग क्या पीनी जब भगवान को पियो फिर अंगूर की ढली क्या पीनी जब आत्मा की ढली पीना आ जाए सुबह ही नहीं छानता हर पल छानता हूं जाग के छानता हूं सो के छानता हूं छानता ही रहता हूं एक ऐसा भी रस है जो भीतर मौजूद है जरा तलाश करना है उस रस को ही हमने परमात्मा का है, रसो वैसा वह वै भीतर का जो अमृत उसको पियो तो तू भी ऐसी ही हो जाए तुझे पूछना ना पड़े कि इस जहां में तू कैसे बेपिए मधोस रहता है ऐशाकी आज तक देखा ना तो स आदमी मैंने बता तू कौन है इंसान या कोई फरिश्ता है यह देखा है खुदा को ख्वाब में बना आदमी मैंने नहीं कुछ भी नहीं सिर्फ दर्पण में तुमने अपनी तस्वीर देखी मैं दर्पण हूं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखा दू तो काम पूरा हो गया मैंने अपना देख लिया मेरा काम पूरा हो गया अब जितनी देर यहां हूं जिनको भी अपना चेहरा देखना हो वो देख लें, लेकिन दर्पण में जब तुम चेहरा देखते हो तो दर्पण में अपनी तलाश करने नहीं निकल जाते और दर्पण को छाती से भी नहीं लगा लेते हो और दर्पण को लिए भी नहीं फिरने लगते हो दर्पण में चेहरा देख लिया पहचान अपनी हुई दर्पण से कुछ लेना देना नहीं सदगुरु को दर्पण ही समझो न उसको पकड़ना है न उसका अनुकरण करना है न उसके रंग रूप में ढलना है बस अपना चेहरा देखो और अपने चेहरे की पहचान आ जाए तो भीतर उतरो खोजो वहां जो दिखाई पड़ा था सदगुरु में उसको खोजो भीतर सदगुरु की नकल मत करना यही भूल हो गई ईसाई हैं दुनिया में मगर ईसा कहा बौद्ध हैं दुनिया में मगर बुद्ध कहां जैन हैं दुनिया में मगर जिन कहां क्या हो गया कहां चूक हुई कहां पैर गलत पड़ गए इतने ईसाई और एक भी ईसा नहीं और जिस दिन एक भी ईसाई ना था उस दिन ईसा था इतने बौद्ध और एक भी बुद्ध नहीं मामला क्या है लोग नकल में पड़ गए लोगों ने दर्पण में तो देखा फिर दर्पण में ही खोजने लगे देखा था अपने को खोजना था भीतर लौटना था अपने पर मुल्ला नसरुद्दीन एक रात बहुत पी लिया, घर आया पिया हुआ आदमी घर लौटता है तो पत्नी से डरता है यूं तो बिना पिए भी डरता है मगर पी के तो बहुत ही डरता है ऐसे जब तक दरवाजे तक नहीं आया था बड़ा डोल के चल रहा था पत्नियों को देखते ही नशा तक उतर जाता है दरवाजे को जैसी खट याद आई कि अब पत्नी दुरुस्त करेगी रात के तीन बज रहे हैं। लेकिन सौभाग्य कि बेटे ने उठकर दरवाजा खोल दिया धन्यवाद दिया परमात्मा को दरवाजा बंद करके आहिस्ता से अंदर गया लेकिन रास्ते में कई जगह गिरा था याद आया कहीं कोई खरोंच लग गई हो चेहरे पे कोई लहू वगैरह निकल आया हो घंटो नाली में पड़ा रहा था वो तो एक कुत्ते ने कृपा की कि जीवन जल छिड़क दिया उस पर सो थोड़ा उसे होश आया तब घर की तरफ चल पड़ा सोचा कि दर्पण में देख लूं नहीं तो सुबह पत्नी देखते से कहेगी कि खरोंच कैसे लगी ये चोट कहां आई तो जाके दर्पण में देखा कई जगह चेहरे पे खरोंच थी चोट थी तो सोचा कि मलहम पट्टी लगा लूं तो मलहम पट्टी लगा ली मलहम पट्टी लगा के बड़ा निश्चिंत सो रहा सुबह पत्नी उठी स्नान ग्रह में गई और वहां से एकदम चिल्लाती हुई आई झकझोर के मुल्ला को उठाया कि तुमने पूरा आईना खराब किया मुला ना क्या हुआ उसने कहा भीतर आईने पर उसने जगह जगह मलहम लगा थी, पट्टी चिपका दी थी क्योंकि बेचारे को बेहोशी में अपना चेहरा आईने में दिखाई पड़ा था तो जहां जहां खरोज थी वहां वहां उसने बेलाडोना चिपका दिया होगा मलहम लगा दी होगी तुमने सारा आईना खराब किया तुम रात पी के आए थे पिया हुआ आदमी कैसे बचे कुछ ना कुछ भूल कर ही लेगा कुछ ना कुछ चूक हो ही जाएगी बेहोशी में चूक होनी निश्चित है बेहोशी में यह हुआ कि लोग ईसाई हो गए ईसा होना था ईसाई हो गए ईसाई होने का अर्थ है नकल में पड़ गए ईसा जैसे होने की नकल में पड़ गए और नकल का कोई मूल्य नहीं झूठे सिक्के इनकी कितनी ही कतार लग जाए आधी पृथ्वी ईसाई है करोड़ों लोग ईसाई करोड़ों लोग हिंदू करोड़ों लोग मुसलमान करोड़ों लोग बौद्ध और जिंदगी बेरोनक और जिंदगी एक बोझ ऐसे ढो रहे हैं लोग जैसे पहाड़ सिर पर रखे हुए मरे जा रहे दबे जा रहे मैं दर्पण हूं इससे ज्यादा नहीं और जो तुम्हें मुझ में दिखाई पड़े भूल के मत सोचना कि दर्पण का है तुम्हें अपनी तस्वीर दिखाई पड़ रही इसकी तलाश में भीतर जाना अगर इसकी तलाश में बाहर निकल गए तो जो भूल चल रही थी चलती रहेगी ये बाहर तो ही दौड़ रहे हैं सारे लोग कोई धन के लिए दौड़ रहा है कोई पद के लिए दौड़ रहा है तुम परमात्मा के लिए दौड़ने लगोगे मगर दौड़ बाहर और जब तक दौड़ बाहर है तब तक गलत है किस चीज के लिए दौड़ते हो इससे भेद नहीं पड़ता जब तक बाहर दौड़ते हो गलत दौड़ते हो फिर सौ साल जियो के हजार साल जियो फर्क नहीं पड़ता उपनिषदों में यती की कथा है ययाति सौ वर्ष का हुआ मौत आ गई ये याती गबड़ा गया उसने तो सोचा ही नहीं था कि कभी मरना है कौन सोचता है कि कभी मरना है मरण पर पड़ा हुआ आदमी भी नहीं सोचता कि मरना है, वो भी कल की योजना बनाता रहता है कल के विचार करता रहता है कल क्या करना है मरते मरते दम तक भी आखिरी क्षण तक भी मौत को हम स्वीकार नहीं करते जीने की अभीपसा इतनी प्रबल है कि ययाति की जब सौ वर्ष में मौत आई तो बहुत चौंक गया गिड़गिड़ाने लगा बड़ा सम्राट था चक्रवर्ती था मौत के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि अभी मत ले जा अभी मत ले जा अभी तो मेरी जिंदगी की कोई भी तमन्ना पूरी नहीं हुई जैसा तू कहती है उठाए क्यों लिए जाते हो मुझको बागे दुनिया से नहीं देखी है दिल भर के बाहर जिंदगी मैंने ऐसा ही उसने कहा इतनी जल्दी कम से कम सौ साल मुझे और दे दो दया करो अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ कोई वासना पूरी नहीं हुई मौत को भी कहते हैं दया आ गई मौत ने कहा मुझे किसी को तो ले जाना ही पड़ेगा खाना पूरी तो करनी ही पड़ेगी फाइल में तुम्हारा बेटा अगर कोई जाने को राजी हो उसके सौ बेटे थे या यात्री की सौ पत्नियां थी उसने कहा कि कोई अड़चन नहीं मेरे बेटे मेरा बड़ा आदर करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। उसने सौ ही बेटे इकट्ठे कर लिए उसमें कोई बेटा अस्सी साल का था कोई अठहत्तर साल का था कोई पचहत्तर साल का था कोई सत्तर साल का था बूढ़े थे खुद भी बूढ़े हो रहे थे उसने सारे बेटों से कहा कि बेटा मौत मेरे द्वार पर खड़ी यह है मौका परीक्षा का आज देखूं कि कौन मुझे प्रेम करता है तुम कहते तो बहुत थे कि पिताजी तुम्हारे लिए हम मर सकते आज समय आ गया देखें कौन चुनौती स्वीकार करता है मौत कहती है कि मैं जी सकता हूं सौ साल और तुम में से कोई जाने को राजी हो हाथ उठा सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कौन जाने को राज ये बातें करने की हैं पति पत्नियों से कहते हैं कि मर जाऊंगा तेरे बिना पत्नियां पतियों से कहती हैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना प्रेमी प्रेसियों से कहते हैं कि मर जाऊंगा जी ना सकूंगा एक पल ना जी सकूंगा ये सब बातें हैं न कोई मरता है कुछ होता है यह आदमी जो इस स्त्री से कह रहा है कि तेरे बिना मर जाऊंगा ना मालूम कितनी स्त्रियों से कह चुका है और अभी तक मरा नहीं असल में यह इसकी आदत ही हो गई ये इसकी शैली ही हो गई बेटे इधर उधर देखने लगे सिर्फ एक बेटा है जिसकी उम्र अभी केवल सोलह ही वर्ष थी खड़ा हो गए और उसने कहा मैं तैयार मौत को तो बहुत दया आ गई उस बेटे पर सोचा कि भोला भाला है अभी छोकरा ही है इससे कुछ अनुभव नहीं अनुभवी जो है वो तो इधर उधर देख रहे हैं कि कौन जाता देखे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि तुम बड़ी ऊंची बातें करते थे अब देखें एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि उठो भाई हाथ उठाओ कहते तो तुम ये थे कहते तो तुम ऐसा थे बड़े चरण छूते थे बड़ी पूजा करते थे अब मौका आ गया अब दिखा दो अपनी मर्दानगी, अपना जोश खरोस यह अवसर ना चूको कोई अपनी तरफ नहीं देख रहा था ये बेटा उठ के खड़ा हो गया इसने कहा मैं राजी हूं मौत ने कहा सुन ना समझ तेरे और कोई निन्यानबे भाई राजी नहीं है तू क्यों राजी हो रहा है पूछ पहले इन दूसरे भाइयों से ये क्यों राजी नहीं उनमें से एक बूढ़े भाई ने कहा कि जब हमारे पिता राजी नहीं है सौ साल हो गए उनको मेरी तो अभी उम्र केवल सत्तर ही साल है जब वो सौ साल में जाने को राजी नहीं तो मैं सत्तर साल में कैसे राजी हो जाऊं अभी मेरी कौन सी इच्छाएं पूरी हो गई उनकी सौ में नहीं हुई तो मेरी सत्तर में कैसे हो जाएंगी मैं भी अधूरा हूं मेरी भी तृष्णा खाली है मेरा भी भिक्षा पात्र अभी भरा नहीं मेरा भी मन अभी जाने को राजी नहीं जब उनका नहीं तो मेरा कैसे हो सभी भाइयों ने इसमें सहमति भरी की बात ठीक है हमारा कैसे हो हम भी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हर आदमी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है और जब पिता को इतनी दया नहीं है अपने बेटों की बली चढ़ाने को राजी हैं तो हमको किस लिए दया हो? अपना अपना स्वार्थ वो अपना देख रहा है हम अपना देख रहे हैं ये मामला स्वार्थ का है पिता पुत्र का है ही नहीं इसमें पिता पुत्र का संबंध कहां आता तो मौत ने कहा सुन अपने भाइयों की बात तू तो अभी 16 साल का तूने तो कुछ भी नहीं देखा जिंदगी का काका का गा भी नहीं देखा वापिस ले ले अपना वचन लेकिन वो बेटा हंसने लगा उसने कहा मैं इसलिए तो राजी हूं मेरे भाई कोई सत्तर के हैं कोई पचहत्तर के कोई अस्सी तक के हैं इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिला मेरे पिता 100 साल के हैं इनको जिंदगी में कुछ नहीं मिला ये 100 आदमी मेरे सामने मौजूद हैं निन्यानवे मेरे भाई सौमा मेरा पिता इनको जिंदगी भर जी के कुछ नहीं मिला तो मैं इस नाहक जिंदगी में किस लिए जीऊं मुझे क्या खाख मिल जाएगा इन सब को देख के ही तुम्हें तो राजी हो गया कि मुझे ही ले चलो क्या सार है इस जिंदगी में फिर भी उस बूढ़े यायाती को बोध बोधना आया अक्सर ऐसा हो जाता है कि छोटे बच्चे बूढ़ों से ज्यादा स्पष्ट होते साफ होते स्वच्छ होते उनकी दृष्टि अभी ताजी होती उनकी दृष्टि पर अभी धूल नहीं जमी होती अनुभव की उसने जिद की तो मौतों से ले गई सौ साल बाद मौत फिर आई सौ साल कब गुजर गए पता नहीं चला और यह याति फिर गिड़गड़ाने लगा इस सौ साल में उसने फिर शादियां कर ली थी पुराने बेटे तो मर चुके थे पुरानी पत्नियां मर चुकी थी नए बेटे थे नई पत्नियां थी फिर वही सवाल उठा फिर एक बेटे को मौत ले गई ऐसी कहानी कहती है कि हजार साल तक यह जिंदा रहा मौत आती रही और हर बार वो सौ साल और मांगता रहा जब हजार में साल मौत आई तो उसने कहा बहुत हो चुका अब और तो नहीं मांगोगे यादी या ने कहा नहीं मैं मांगने वाला भी नहीं था इतना ही कह जाना चाहता हूं उन मनुष्यों के लिए जो मेरे पीछे आएंगे कि सौ साल जियो के हजार साल जियो कुछ हाथ नहीं लगता हाथ खाली के खाली रह जाते बाहर की दौड़ से कभी किसी के हाथ नहीं भरे फिर चाहे धन के लिए दौड़ो चाहे पद के लिए चाहे परमात्मा के लिए और जो भीतर गया एकदम भर गया है पूछो बुद्धों से पूछो जागृत पुरुषों से जो भीतर गया मालिक हो गया जो बाहर रात भिक मंगा रहा हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले निकलना खुल से आदम का सुनते आए थे लेकिन बहुत बे होकर तेरे कूचे से हम निकले मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले खुदा के वास्ते पर्दा न काबे का उठा जालिम कहीं ऐसा ना हो यहां भी वही काफिर सनम निकले कहां मैं खाने का दरवाजा और कहा वायस पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले फर्क नहीं है यहां कुछ तुम्हारे तथाकथित कथित धार्मिकों में और अधार्मिकों में पापियों में और पुण्यात्माओं में बहुत फर्क नहीं है एक जैसे ही लोग हैं कहां मैं खाने का दरवाजा और कहा वायस कहा वो धर्म उपदेशक धर्म धर्मगुरु कहां मैखाने का दरवाजा और कहां वाइस पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले सब एक ही तरह के उपद्रव में उलझे हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश दम निकले बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले जिंदगी भर दौड़ के भी कोई अरमान पूरा नहीं होता निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले पर सभी बेआबरू होकर निकलते यहां से आबरू पाकर तो वही निकलता है जो अपने को जानकर निकलता है यह कुचा उन थोड़े से लोगों के लिए सार्थक हो जाता है जो खुद को पहचान लेते अमृत प्रिया अपने को पहचान समय मत गमाओ मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन महा आनंद है, महा उत्सव है जीवन शाश्वत गीत है जिसका न कोई प्रारंभ है ना कोई अंत मगर तुम्हारा जीवन तो बीज है अभी इसे ध्यान की भूमि दो इस पर प्रेम का पानी बरसाओ इस पर श्रम की किरणें पड़ने दो जागरूक होकर इसकी रक्षा करो और देर नहीं लगेगी जल्दी ही अंकुर निकलेंगे जल्दी ही वसंत आ जाए, जाएगा मधुमास आ जाए। एक क्षण में भी यह बात हो सकती है त्वरा चाहिए सघन अभीपसा चाहिए अभीपसा और आकांक्षा का भेद ख्याल में रखना आकांक्षा होती है बाहर की अभीप्सा होती है भीतर की जो व्यक्ति समग्र रूपेण स्वयं को खोजने में लग जाए रत्ती भी बचा के ना रखे आधा आधा नहीं पूरा पूरा लग जाए निन्यानबे प्रतिशत भी नहीं सौ प्रतिशत लग जाए तो एक क्षण में क्रांति घट सकती है, एक क्षण में तुम्हारे जीवन में सुगंध आ सकती सूरज निकल सकता है ये जो अंधेरी रात चल रही जन्मों जन्मों से इसकी सुबह हो सकती है नहीं तो ये उदासी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी ना किसी की आंख का नूर हूं ना किसी के दिल का करार हूं जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुझसे गुबार हूं मेरा रंग रूप बिगड़ गया मेरा यार मुझसे बिछड़ गया जो चमन खिजा से उजड़ गया मैं उसी की फसलें बहार हूं फाथा कोई आए क्यों कोई चार फूल चढ़ाए क्यों कोई आ के समान जलाए क्यों मैं वो बेकसी का मजार हूं मैं नहीं हूं नगमाए जा मुझे सुन के कोई करेगा क्या मैं बड़े बेरोग की हूं सदा मैं बड़े दुखों की पुकार हूं जिंदगी की दोनों संभावनाएं अंधेरी रात भी हो सकते हो तुम आलोकित दिवस भी न किसी की आंख का नूर न किसी के दिल का करार जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुस्ते गुबारू यूं तो मिट्टी हो अगर अपने को न पहचानो तो एक मुट्ठी भर मिट्टी हो इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं और मिट्टी मिट्टी में गिर जाएगी मिट्टी मिट्टी में गिरनी ही है कब गिर जाएगी कहा नहीं जा सकता इसलिए देर ना करो जागने में देर ना करो जागने को स्थगित ना करो जागने को कल पर ना टालो जिसने कल पर टाला उसने सदा के लिए टाला मुठ्ठियों में खांक लेकर दोस्त आए बाद कफ मुठियों में खाक लेकर और करें भी क्या जब कोई मर जाए तो दोस्त और करें भी क्या अब खाक पर खाक ही डाली जा सकती मुठ्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए बाद दफन जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे क्या सिला दिया खूब सिला दिया जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे कैसा सिला कि मुठ्ठियां भर भर के खाक डालने लगी और किसी के मुंह से ना निकला मेरे दफ्न के वक्त कि इन पर खाक ना डालो इन्होंने आज ही बदले हैं कपड़े और आज ही हैं ये नहाए हुए मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए बाधे दफ़ जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे पर करें भी क्या करने को कुछ बचता भी नहीं इधर सांस उखड़ी उधर लोगों ने अर्थी सजाई क्षण भर में क्या हो जाता है जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को अभी जो अपने थे पराये हो गए जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को लेकिन जमाना भी क्या करे तुम तो मिट्टी ही रहे मिट्टी में ही गिर गए अब मिट्टी में ही पूर कर लोग चले गए सब दबा के चल दिए मिट्टी में दबा के चल दिए कोई दुआ सलाम भी नहीं करता सब दबा के चल दिए न कोई दुआ न सलाम क्या हो गया जमाने को जरासी देर में क्या हो गया जमाने को लौट के भी कोई नहीं देखता कैसा सिला दिया जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे यह कभी भी होगा यह अभी हो सकता है आज हो सकता है इसके पहले की यह हो भीतर के चैतन्य को पहचान लो इसके पहले की मौत आए अपने भीतर के अमृत को जान लो ताकि मरो तो भी तुम्हारे भीतर नृत्य रहे मरो तो भी तुम्हारे भीतर आनंद रहे मरो तो भी जानते हुए कि मैं नहीं मर रहा हूं जो मर रहा है वह मैं नहीं हूं देह मरती मैं नहीं मरता जब तक इस अमृत तत्व को कोई नहीं जान लेता तब तक जीवन में न कोई रस है न कोई आनंद है न कोई उत्सव है दूसरा प्रश्न आपका और हमारे संभावित कच्छ के आश्रम का विरोध करने वाले गौभक्त श्री शंभू महाराज को दिनांक 31 आठ 80 के रोज 20-25 सन्यासी और सन्यासियों के साथ हम मिलने गए बड़ौदा में उनकी भागवत सप्ताह थी उस मौके पर मिलने का आयोजन किया बहुत सी बातें हुई जिनमें निम्न बातें खास रहीं। श्री शंभू महाराज ने बताया पहला भगवान रजनीश का विरोध करने का कारण मेरे गुरु शंकराचार्य के खिलाफ बोलते हैं इसलिए करता हूं मैं जो बोला हूं उसका खंडन करो उसको जवाब दो मेरे कच्छ आने का विरोध करने से उसका कोई जवाब होगा मैं कच्छ आऊं या ना आऊं मैंने जो शंकराचार्य के संबंध में कहा है उसका जवाब ऐसे दिया जाएगा मैंने कहा क्या है शंकराचार्य के विरोध में इस स्मृति के लिए शंभु महाराज की दौरा देता हूं मैंने यही कहा है कि शंकराचार्य के इस कथन से मैं राजी नहीं हूं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है और तो मैंने कुछ भी नहीं कहा सिद्ध करो कि जगत मिथ्या है मेरा कच्छ आने का विरोध करते हो इससे तो सिद्ध होता जगत सत्य कच्छ सत्य और जगत असत्य हो जाएगा मेरा आना सत्य है तुम्हारा विरोध सत्य तो जगत कैसे असत्य हो जाएगा जगत असत्य है और ब्रह्म सत्य है इस बात का मैंने निश्चित विरोध किया है अब भी विरोध करूंगा क्योंकि मेरी दृष्टि में यह सूत्र भारत की दरिद्रता दीनता हीनता गुलामी सबका आधार है इस सूत्र को जब तक हम उखाड़ ना फेंकेंगे तब तक भारत के जीवन में सौभाग्य का उदय नहीं हो सकता भारत क्यों विज्ञान को जन्म नहीं दे पाया जगत असत्य है इसलिए विज्ञान कैसे जन्मे जब जगत है ही नहीं तो विज्ञान कैसा जगत का यथार्थ मानो तो विज्ञान का जन्म हो सकता है और भारत में सबसे पहले विज्ञान का जन्म हो सकता था क्योंकि हम पांच हजार वर्षों से ऐसे महत्व चिंतकों को जन्म दिए कि विज्ञान का जन्म ना हो यह बात समझ में नहीं आती जब पश्चिम बिल्कुल जंगली अवस्था में था तब हमने सभ्यता के स्वर्ण शिखर छुए और हम विज्ञान को जन्म न दे सके कारण है इस भ्रांत उपदेश में कि जगत मिथ्या है जगत माया है और ऐसा नहीं कि मैं ही विरोध कर रहा हूं महावीर ने भी विरोध किया है असल में जिसके पास भी थोड़ी स्पष्ट दृष्टि है वो ये कहेगा कि जगत को कैसे असत्य कह सकते हो और अगर जगत असत्य है तो हम सब असत्य हो गए फिर हमारी धारणाएं और हमारे ध्यान भी असत्य हो गए और हमारी समाधियां और समाधि के अनुभव भी असत्य हो गए और फिर हमारा ब्रह्म कैसे सत्य होगा जब हम ही सत्य नहीं जब हम ही झूठे तो झूठे लोगों का अनुभव कैसे सत्य होगा मैं कहता हूं जगत भी सत्य है ब्रह्म भी सत्य है जगत और ब्रह्म एक ही सिक्के के दो पहलू जगत बाहर ब्रह्म भीतर मगर अगर बाहर असत्य है तो भीतर भी सत्य नहीं हो सकता जरा सोचो अगर बाहर तुम्हारे घर का सारा जगत असत्य है तो तुम्हारे घर का भीतर कैसे सत्य हो सकता है तुम्हारा घर ही नहीं टिक सकेगा उसके लिए जमीन चाहिए जिस जिसपे टिके वो जमीन बाहर होनी चाहिए नहीं तुम्हारा घर अतल खड्ड में गिर जाएगा पदार्थ उतना ही सत्य है जितना परमात्मा शंकराचार्य की यह दृष्टि घातक सिद्ध हुई भयानक अभिशाप सिद्ध हुई इसका परिणाम हमने जगत में सुखता छोड़ दी फिर हम रोते फिरते भीख मांगते फिरते कोई कारण न था भीख मांगने का अगर हमने जगत की थोड़ी चिंता की होती मगर चिंता क्यों करें जब असत्य ही है तो और बड़ा मजा ये है शंकराचार्य भी भोजन करते हैं शंकराचार्य भी लोगों को समझाने जाते हैं जो कि असत्य शंकराचार्य विवाद के लिए सारे देश में घूमते हैं किससे विवाद कर रहे हो किस कारण पर बात कर रहे हो वहां कोई है ही नहीं नाहक अपने से ही बातचीत कर रहे हो अपने को हरा रहे हो ये शंकर दिग्विजय की जो चर्चा करते हैं शंकर के मानने वाले ये दिग्विजय किसकी ये विजय यात्रा किस पर कोई दूसरा तो है नहीं दूसरा तो असत्य है फिर विवाद किससे है मंडन मिश्र नहीं है तो विवाद किससे कर रहे हो जीत किसको रहे हो हार कौन रहा है शंकराचार्य का पूरा जीवन तो कुछ और कह रहा है शंकराचार्य ने जगत का त्याग किया जो है ही नहीं उसका त्याग किया जा सकता है मैं पूछता ही हूं जो है ही नहीं उसका त्याग कैसे करोगे कम से कम त्याग के लिए तो होना चाहिए जैसे भिकमंगा कहे कि मैंने राजपाट सब त्याग कर दिया तुम हंसोगे तुम कहोगे राजपाट था कहां दो अफीमची एक झाड़ के नीचे लेटे पूर्णिमा की रात और एक अफीमची ने कहा आहा क्या प्यारा चांद निकला करोड़ रुपए में भी खरीद सकता हूं दूसरा अफीमची हंसने लगा उसने कहा चुप रह बकवास न कर अरे क्या तू खरीदेगा हिम्मत है तेरी खरीदने की करोड़ से काम नहीं चलेगा उसने कहा दस करोड़ में खरीद सकता हूं पचास करोड़ में खरीद सकता हूं एक अरब में खरीद सकता हूं दूसरे फिमचे ने कहा बकवास बंद कर हमें बेचना ही नहीं तू लाख सिर मारे जब हम बेचेंगे नहीं तू खरीदेगा कैसे चांद की खरीद फरोख्त हो रही जैसे इनके बाप का जो है ही नहीं वो खरीदा जा रहा है जो है ही नहीं वो बेचा जा रहा है जो अपना है ही नहीं इनको तुम अफीमची कहते हो और इसी तरह की पीनक की बातों को तुम वेदांत कहते हो मैं नहीं कहता मैं तो मानता हूं विज्ञान उतना ही सत्य है जितना धर्म दुनिया में दो तरह की भ्रांतियां हुई एक भ्रांति शंकराचार्य जैसे लोगों ने फैलाई जिन्होंने कहा जगत असत्य और ब्रह्म सत्य है। अर्थ हुआ विज्ञान असत्य है धर्म सत्य और दूसरी तरह की भ्रांति मार्क्स जैसे लोगों ने फैलाई जिन्होंने कहा जगत सत्य है ब्रह्म असत्य विज्ञान सत्य धर्म अफीम का नशा है मैं कहता हूं ये दोनों गलत है और एक मजे की बात है दोनों एक बात से राजी दोनों अद्वैतवादी कालमार्क्स भी और शंकराचारी भी क्योंकि दोनों एक में मानते दो में नहीं मानते हालांकि उनका एक अलग अलग है कालमार्क्स कहता है जगत सत्य है और ब्रह्म असत्य मगर है अद्वैतवादी यह ख्याल रखना और शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत असत्य वो भी अद्वैतवादी मैं कालमार्स और शंकराचार्य को एक ही भ्रांतियों का शिकार मानता हूं मेरी दृष्टि में दोनों ही सत्य हैं और दोनों अलग भी नहीं है मैं भी अद्वैतवादी हूं लेकिन मैं मानता हूं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं इससे मैं द्वैतवादी नहीं हो जाता सिक्का एक पहलू दो हैं और सिक्का एक पहलू का कोई बना के दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि मां भी सच्चा है और शंकराचार्य भी सच्चे एक पहलू का कोई सिक्का बना के बता दे कैसे बनाओगे एक पहलू का सिक्का सिक्के के दो पहलू होते प्रकाश नहीं हो सकता अगर अंधकार ना हो और अंधकार नहीं हो सकता अगर प्रकाश ना हो पुरुष नहीं हो सकता अगर स्त्री ना हो स्त्री नहीं हो सकती अगर पुरुष ना हो जन्म नहीं हो सकता अगर मौत ना हो मौत नहीं हो सकती अगर जन्म ना हो, हो। ये एक ही सिक्के के दो पहलू ठंडा और गर्म एक ही सिक्के के दो पहलू सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू विज्ञान और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू पूरब और पश्चिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं मैंने शंकराचार्य का जो विरोध किया है उस विरोध में कालमार्स का विरोध भी सम्मिलित है मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कि क्यों एक सिक्के के पहलू को स्वीकार करते हो और दूसरे पहलू को इंकार करते हो और दूसरे को इंकार करने में कोई वैज्ञानिकता नहीं है कोई तर्क नहीं है और उसके दुष्परिणाम दोनों ने भोगे पश्चिम दुष्परिणाम भोग रहा है कि धर्म खो गया पश्चिम में पदार्थ ही पदार्थ रह गया तो विज्ञान तो बहुत बढ़ा विज्ञान ने तो अंबार लगा दिया खोजों का और आदमी की आत्मा बिल्कुल खो गई वस्तुएं इकट्ठी हो गई आदमी खो गया यहां हमने उल्टा काम किया आत्मा तो बच गई मगर रोटी खो गई छप्पर खो गया कपड़े खो गए ये आत्मा भी बड़ी दीनहीन हो गई बड़ी दरिद्र हो गई बड़ी पाखंडी हो गई हो ही जाएगी पश्चिम में विक्षिप्तता पैदा हो रही है, क्योंकि आत्मा न हो तो संतुलन खो जाता है शरीर ही शरीर बचा और पूरब भी आत्मघात के कगार पे खड़ा हुआ है देख तो रोज रोज क्या होता जा रहा है लोगों की भीड़ बढ़ती जाती भोजन रोज कम होता जाता है वस्त्र कम होते जाते जमीन कम होती जाती लोगों की भीड़ बढ़ती जाती अगर रोका ना गया भावों का चढ़ाव तो एक दिन अखबारों में छपेंगे ये भाव गेहूं दस पैसे जोड़ी चावल पचास पैसे कोड़ी, चना एक रुपए में पचास पांच रुपये में किलो घास दूध एक रुपये बूंद घी एक रुपया दस पैसे सूंग एक रुपया तोला आम कच्चे और दस रुपये में तीन बच्चे इस सब का जुम्मा किस पे होगा शंकराचार्य जिम्मेवार है मैं जो कह रहा हूं शंभू महाराज को कहना चंद्रकांत भारती मेरी बातों का उत्तर दे। मेरे कच्छ आने के विरोध करने से मेरी बातों का उत्तर नहीं होता इससे सिर्फ भय मालूम होता है कायरता मालूम होती नपुंसकता मालूम होती और मुझे जो कहना है मैं कच्छ में रहूं कि पूना में मैं, मैं कहूंगा कुछ फर्क पड़ता नहीं कहां रहूंगा इससे क्या फर्क पड़ता है जो मुझे कहना है वो कहूंगा जब तक कि तुम उसे गलत न सिद्ध कर दो लेकिन जवाब इनमें से कोई भी देने को नहीं और यह गौभक्त है और संसार माया है तो ये गौ माया नहीं भक्ति चल रही और संसार माया है सिर्फ गऊ को छोड़ के बाकी संसार माया है दूसरा शंभु महाराज ने कहा कि रजनीश जी की इंदिरा गांधी तक बड़ी पहुंच अगर रजनीश जी उनको कहकर गोहत्या बंद करवा दें, तो मैं उनका शिष्य हो जाऊंगा मेरी किसी तक कोई पहुंच नहीं मैं अपने कमरे के बाहर ही निकलता पहुंच हो कैसी सकती और अगर मेरी पहुंच हो भी तो मैं इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों में पढ़ता नहीं कि गौहत्या बंद करवा दो शराब बंद करवा दो ये सब बेवकूफी की बातें, ये सब देहाती बुद्धि की बातें। है जरूर गौरक्षा होनी चाहिए मगर गौरक्षा और गोहत्या बंद करवाना दो अलग बातें सच तो ये है अगर गोहत्या जारी रहे तो ही गौरक्षा हो सकती तुम चौंकोगे थोड़ा शंभू महाराज तो बहुत दिल मिला जाएंगे मगर मैं भी क्या करूं मुझे जैसा दिखाई पड़ता वही कहूंगा मैं रत्ती भर अन्यथा नहीं कह सकता बुरा लगे भला लगे रक्षा हो सकती है अगर हत्या जारी रहे अगर हत्या बंद हुई तो रक्षा नहीं हो सकती और मेरी बात गणित की तरह साफ है दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहां गऊओं की इतनी दुर्दशा हो जितनी भारत में क्यों वहां कहीं गौहत्या बंद नहीं हुई मगर गौ रक्षा हो रही यहां की 40 गायें उतना दूध नहीं देती जितनी स्वीडन की एक गाय दूध देती ये गौ रक्षा है भारत में आदमियों को खाने के लिए तो भोजन नहीं गऊ को बचा बचा के करोगे क्या भूखा मारोगे और क्या करोगे भूखा मार रहे हो हड्डी हड्डी हो रही भारत की गायें भूखी मर रही तुम भूखे हो तो तुम्हारी गायों को कौन भोजन देने वाला है आदमी को नहीं मिल रहा खाने को घास नहीं मिल रही आदमी को खाने को गऊ को कौन खिलाएगा कैसे खिलाएगा भारत के पास जितने पशु हैं गाय भैंसें उतनी दुनिया के किसी देश के पास नहीं आदमियों से ज्यादा संख्या हुई जा रही मगर उनको खिलाओगे पिलाओगे कैसे बचाते जाओ तो बस हड्डी हड्डी होंगी उनको जबरदस्ती जिला के रखना है सड़ाना है मारना है इससे ज्यादा दयापूर्ण होगा कि जो गाय जितनी गाय तुम बचा सकते हो उतनी गायें बचाओ उनको स्वास्थ्य दो उनको ठीक सम्यक भोजन दो उनकी ठीक चिकित्सा की व्यवस्था करो गौ रक्षा अगर करनी है तो गौ हत्या नहीं रोकी जा सकती मजबूरी अभी तो नहीं रोकी जा सकती अभी तो आदमी की हत्या के दिन करीब आ गए आदमी इतना हुआ जा रहा है इतनी संख्या बढ़ी जा रही कि हमको बच्चे रोकना पड़ रहे हैं संतति निरोध वो हत्या ही है उसको तुम हत्या ना कहो संतति निरोध कहो अच्छे शब्द में छिपाओ मगर है तो हत्या ही भ्रूण हत्या है बच्चा मां के पेट में नहीं आने देंगे यह भी हत्या है गर्भपात के लिए हमें कानूनी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी करनी पड़ रही है वो भी हत्या है हमें बूढ़ों को आज नहीं कल मरने की स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी वो भी हत्या है लेकिन मजबूरी है कोई और उपाय नहीं और मजबूरी के लिए जुम्मेवार शंकराचार्य हैं और ये शंभू महाराज जैसे लोग हैं नहीं तो इतनी मजबूरी की कोई जरूरत ना थी हमने भी अगर विज्ञान के जगत में थोड़ा गति की होती अगर हमने भी उत्पादन के ज्यादा वैज्ञानिक ढंग खोजे हो होते अगर हमने भी उद्योग में नए नए तकनीक ईजाद किए होते तो यह हालत ना आती हम सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं और हमसे कुछ भी नहीं होता और संसार में आया है बड़ा मजेदार काम चल रहा है बच्चे पैदा करने भर में माया नहीं मैंने कल तुमसे कहा कि चंदूलाल ने अपने गुरु स्वामी मटकनाथ ब्रह्मचारी को अपनी पत्नी के साथ रासलीला करते हुए पकड़ लिया तो बड़े गुस्से में आ गया चिंदूलाल स्वाभाविक पत्नी को तो उसने कहा कि मैं तेरी हत्या ही कर दूंगा तलाक तो निश्चित है और ब्रह्मचारी को जो उसके गुरु थे उनको कहा कि अरे ब्रह्मचारी के बच्चे अरे लंगोट के कच्चे अरे उल्लू के पट्टे कम से कम जब मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं तब तो तू छेड़छाड़ बंद कर दे उठ अपने तीन कपड़े पहन ब्रह्मचारी को तीन कपड़े रखने की सुविधा वो तीनों टेबल पर रखे और ब्रह्मचारी ने क्या कहा ब्रह्मचारी ने कहा वत्स क्यों नाराज हो रहा अरे जगत तो माया है सब सपना कह गए शंकराचार्य क्यों भ्रम में पड़ रहा है क्यों सपने में उलझ रहा है अरे क्या माया मोह में मा है ये तुम्हारे तथाकथित साधु संत महात्मा इनके बड़े अजीब काम है एक तरफ जगत को माया कहेंगे दूसरी तरफ जगत को छोड़ो का उपदेश देंगे जो है ही नहीं उसको छोड़ना क्या एक तरफ कहेंगे कि धन माया है और दूसरी तरफ कहेंगे कि दान धर्म है बड़ी मचे की बातें कुछ गणित होता कोई तर्क होता कोई हिसाब होता कोई बुद्धि की बात होती धन माया है झूठ है और धन का दान स्वर्ग में उसका फल मिलेगा झूठ का दान करोगे जो है ही नहीं उसका दान करोगे ईश्वर तक को धोखा दोगे और फिर स्वर्ग में उसका करोड़ गुना फल पाओगे यही महात्मा समझा रहे क्या मजा चल रहा है असत्य को त्याग कर दिया और एक करोड़ गुना फायदा ये तो कुछ लॉटरी जैसा मामला हुआ लॉटरी में भी कम से कम असली दाम लगाना पड़ता ये तो लॉटरी से भी बढ़िया लॉटरी हुई कुछ लगाने नहीं पड़ा हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो जाए और परमात्मा की दरवाजे पर दानियों की बड़ी इज्जत होती और दान भी किसको देना ब्राह्मण समझाता ब्राह्मण को देना क्योंकि ब्राह्मण को दान देने का लाभ बहुत है और जैन क्या समझाता है जैन समझाता जैन मुनि को देना ब्राह्मण को नहीं जैन मुनि को देने का बड़ा लाभ है और बौद्ध क्या समझाता है बौद्ध भिक्षु को देना जैन मुनि को नहीं क्योंकि बौद्ध भिक्षु को देने का बड़ा लाभ है तुम जरा गणित देख रहे हो साफ है दान हमको दो पहले समझाते हैं कि धन माया है ताकि जरा तुम्हारी मुट्ठी ढीली हो फिर कहते हैं अब दान करो और दान हमको करना ब्राह्मण कहता मुझको जैन मुनि कहता मुझको बौद्ध भिक्षु कहता मुझको दान मुझको करना तो ही लाभ पाओगे तो ही पुरस्कार मिलेगा स्वर्ग में किसी और को मत दे देना नहीं तो भटकोगे बेकार गया गऊ हत्या बंद करवाना घातक होगा और ऐसा नहीं है कि मैं कोई गऊओं का दुश्मन हूं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये सज्जन अपने को कहते हैं कि मैं गौ भक्त हूं ये भक्ति कैसी किस लिए भक्त हो गऊ के इसलिए ना कि उससे दूध मिलता है ये भक्ति है या स्वार्थ और दूध तुम्हारे लिए शंभू महाराज गऊ में पैदा होता है कि गऊ के बछड़े के लिए पैदा होता है ये गऊ के बछड़े से छीनना और दूध शंभू महाराज पिए ये तो शोषण है बलात्कार है अगर असली गौ भक्त हो तो दूध पीना बंद कर दो पहली तो बात गौ भक्त दूध नहीं पी सकता कैसे पिएगा भक्त को तो ये करना चाहिए कि अपनी पत्नी का दूध बछड़ों को पिलवाए ये सीधी बात होगी अगर भक्ति है ये कैसी भक्ति कि बछड़ों को अलग हटा के उनका दूध खुद पी रहे और दूध को कहते हैं कि बड़ा शुद्ध आहार सात्विक आहार छीन रहे हिंसा है ये और गऊ के बछड़ों को बांध देते हैं पास सच तो ये है कि मुर्दा बछड़ों को बांध देते मरे मराए बछड़ों में भूस भर के रख देते ताकि गऊ को धोखा रहे कि बछड़ा पास है तो उसके स्तन से दूध बहने लगे अरे अपनी पत्नियों का दूध पिलाओ बछड़ों को साडों को नंदियों को यह भक्ति होगी जो आदमी गऊ का मांस खा रहा है वो भी भक्त नहीं है और जो गौ का दूध पी रहा है वो भी भक्त नहीं क्योंकि दोनों शोषण कर रहे हैं गऊ का और ये भक्त तो गजब का शोषण करते हैं। ये तो पंचामृत पीते ये दूध ही नहीं पीते गौमूत्र गोबर दूध दही घी इन पांच चीजों का नाम पंचामृत इससे तो मुरारजी भाई देसाई बेहतर कम से कम अपना तो पीते हैं स्वदेशी स्वावलंबी क्या गऊ का पी रहे हो अरे ऋषि मुनि पहले ही कह गए कि अमृतघट भीतर है मगर मुरारजी देसाई के पहले कोई नहीं खोज पाया था अमृतघट कहां है अमृतघट यानी ब्लेडर वहां अमृत भरा हुआ है और टोंटी भी परमात्मा ने दी हुई जब चाहो तब निकालो और पियो मैं तो मुरारजी भाई को कहूंगा थोड़े और आगे बढ़ो पंचामृत बनाओ क्या जीवन जल ही पी रहे हो पंचामृत पियो तो अमर हो जाओगे जब स्वमूत्र पीने से 85 साल जी गए और प्रधानमंत्री बन गए अगर पंचामृत पियो अपनी पंचामृत होना चाहिए फिर तो मौत असंभव और पक्का समझोगे तुम सारी दुनिया के राष्ट्र जब इकट्ठे हो जाएंगे तुम ही पहले उसके प्रधान बनोगे बड़ा प्रधान असली बड़ा प्रधान भक्ति क्या है ये किस लिए है और अगर दूध के कारण ही भक्ति तो फिर भैंस की भक्ति क्यों नहीं करते? आखिर भैंस का क्या कसूर है बिचारी का मैं ना तो मेरी किसी तक कोई पहुंच है ना मुझे किसी तक पहुंच की कोई जरूरत है मैं अपने कमरे के बाहर नहीं जाता पहुंचूंगा कैसे और अगर मेरी पहुंच होती भी तो मैं इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों में रस नहीं लेता जिंदगी में बड़े सवाल हैं और तुम कहां हत्या की बातों में पढ़े हो ये मूढ़ जन यही देहाती किस्म के साधु संत गंवार जिनको कहना चाहिए गमार का मतलब समझ लेना गांव के और कुछ मतलब नहीं गंवर यानी गांव के ये भारत को बीसवीं सदी में नहीं आने दे रहे इन्हीं दुष्टों के कारण भारत पिछड़ा हुआ है ये कोई हजार साल पीछे जिंदा है दुनिया कहां से कहां पहुंच गई आदमी जमीन से चांद तक पहुंच गया ये गऊ के थन से अटके हुए और थन में से कुछ निकलता भी नहीं कुछ निकले तो भी ठीक मगर थन ही खींच रहे और भक्ति चल रही मगर ये सब राजनीतिक दांव पे ये हिंदू मन का शोषण हिंदू की धारणा है भक्ति की तो बस हिंदू मन का शोषण करना हो तो भक्ति की बात करो और वो कहते हैं कि अगर मैं इतना कर दूं तो मेरे शिष्य हो जाएंगे तुम तो हो जाओगे मगर मैं तुम्हें तो शिष्य स्वीकार करूंगा कभी नहीं ऐसे <laughs> दखिया लोगों को मैं शिष्य स्वीकार नहीं करता और पहली तो बात है कि शिष्य होने की शर्त नहीं होती और तुम शर्त लगा रहे हो सशर्त कोई शिष्य होता है शिष्य का अर्थ ही होता है बेसर्त समर्पण वो शर्त लगा रहे हैं गऊ हत्या बंद करवा दूं तो मेरे शिष्य हो जाएंगे जैसे मुझे प्रलोभन दे रहे हैं जैसे मुझे कुछ रस हो इनके शिष्य होने में इनका क्या करूंगा और एक बांझ गाय बांध ली घर में इनका करना क्या है कोई यहां श्रीमद भागवत सप्ताह करवाना है? और श्रीमद भागवत में है भी क्या जो हिंदू नहीं है अगर वो पढ़ेगा भागवत तो हैरान होगा कि कृष्ण की जिन लीलाओं का वर्णन है अगर ये लीलाएं हरेक करने लगे तो हरेक आदमी जेल में हो हमें जेल बड़े करना पड़े सच तो यह कि हमें सबको जेल में कर देना पड़े कुछ थोड़े से लोग जो श्रीमद भागवत को मानकर ना चलते हैं, उनको बाहर या यूं समझो कि अभी जो जेल है उनको बाहर बना देना पड़े और अभी जो बाहर है उसको जेल बना देना पड़े श्रीमद भागवत में है क्या जरा सोचो जरा विचारो तुम्हारी स्त्रियों को कोई कपड़े चुरा कर झाड़ पे चढ़ जाए तो क्या करोगे पुलिस में खबर करोगे कि इनकी पूजा करोगे पूजे ही के अर्थ में पूजा करनी पड़ेगी फिर ठीक से पूजा करनी पड़ेगी जिसको मराठी में शिक्षा कहते हैं, वैसी शिक्षा देनी पड़ेगी और कृष्ण के सोलह हजार स्त्रियां थी जिनमें दूसरों की स्त्रियां थी भगाई हुई दूसरों की विवाहित स्त्रियां थी भगाई हुई सब चोरी चपाटी थी और बड़ा मजा ये है कि कृष्ण की लोग प्रशंसा किए चले जाते हैं ये, ये भक्तगण क्योंकि उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई और सोलह हजार स्त्रियों की लाज लूटी उसका कुछ हिसाब नहीं दूसरों की स्त्रियों की लाज लूटी उसका कुछ हिसाब नहीं द्रौपदी इनकी बहन थी उसकी लाज बचाई तो कोई खास बात हुई अरे अपने बहन की तो कोई भी लाज बचाता है इसलिए तो जब किसी को तुम गाली देते हो तो उसको बहन की गाली देते हो कभी सोचा तुमने क्यों देते हो बहन का कोई हाथ ही नहीं बहन की गाली देकर तुम उसको उकसाते हो बचाओ लाज बड़े मजे की बात है आदमी कसूर करे उसकी बहन को गाली पड़ती और किसी की बहन को गाली दो फौरन लट्ठ लेके खड़ा हो जाता लाज बचाए गई सभी कृष्ण हैं इस अर्थों में तो और ये दूसरों की स्त्रियां भगा लाए, और इसका भक्तगण बड़ी प्रशंसा से क्या रस ले लेके वर्णन करते हैं आहा, वाह वाह सुभान अल्लाह, कोई यहां श्रीमद भागवत सप्ताह करवाना है मैं ऐसे लोगों को शिष्य वगैरह नहीं लेता मेरा रस इन दक्यानुषी मुर्दों में नहीं वो होना भी चाहे तो भी दरवाजे के बाहर संत महाराज ही उन्हें लौटा देंगे कि रास्ते पर लग जाओ आगे बढ़ो और तीसरी बात उन्होंने कहा कि रजनीश जी को भगवान कहने में मुझे तकलीफ नहीं तकलीफ नहीं तो कहा किस लिए तकलीफ होगी नहीं तो बात ही कहने की नहीं है कुछ भगवान कहने में तकलीफ नहीं हो भगवान को कच्चा आने देने में तकलीफ क्या मजे की बात हो रही और कहा कि मैं उन्हें बड़े पवित्र प्रज्ञावान और विद्वान समझता हूं अगर बड़े पवित्र प्रज्ञावान और पवित्र समझते हो तो जो मैं कह रहा हूं उस पे थोड़ा ध्यान दो उस पे तो कोई ध्यान देते नहीं ये कहा होगा डर के मारे क्योंकि मेरे सन्यासियों ने उनको ऐसी दिक्कत में डाल दिया कि उनको किसी तरह समझाने बुझाने के लिए कहा होगा कि चलो भगवान भी माने लेता हूं प्रज्ञावान भी माने लेता हूं प्रज्ञावान हम उसको कहते हैं जिसको बुद्धत्व उपलब्ध हुआ प्रज्ञा उपलब्ध हुई अब जिसको बुद्धत्व उपलब्ध हुआ उसकी बात सुनो समझो अगर मानते हो तो या फिर इस तरह की झूठी बातें ना कहो ये खुशामदी बातें मगर तथाकथित भक्त बस खुशामद ही सीखे इस देश में चमचे बहुत पुराने हैं यह कोई नई बात नहीं है कि आज दिल्ली में चमचे इकट्ठे हो गए चमचा इस मुल्क में बड़ा धार्मिक व्यक्ति रहा है सदा इसलिए तो हम परमात्मा की स्तुति करते हैं हुए चमचागिरी और कुछ भी नहीं कि हम पापी और तुम महाकरुणावान कि हम दीनहीन और तुम दीनहीनों को बचाने वाले ये तुम स्तुति कर रहे हो या खुशामद स्तुति का मतलब भी खुशामद ही होता है और खुशामद से तुम सोचते तुम परमात्मा को प्रसन्न कर लोगे राजनेताओं को कर लो भला क्योंकि तुम जैसे ही मूल इनमें तुम में कुछ भेद नहीं इनको तुम जो कहो खुशामद में उसको मान लेंगे निपट बोंदुओं को कहो कि आप जैसा बुद्धिमान कोई भी नहीं जिनकी शक्ल देख के बच्चे डर जाएं उनको कहो क्या आपका सौंदर्य नहीं पृथ्वी पे ऐसे कोई सौंदर्य का धनी हुआ कभी और ये बड़े प्रसन्न होंगे बड़े आनंदित होंगे ये तुम्हारी बात स्वीकार कर लेंगे इसी स्तुति को तुम परमात्मा के लिए कर रहे हो परमात्मा को भी लोग रुष्वत दे रहे हैं इस देश में इसलिए तो रुस्वत इस देश से हटाना बहुत मुश्किल है नारियल चढ़ाते हनुमान जी को नारियल क्या है रुस्वत है कि बेटा नहीं हो रहा बेटा पैदा हो जाए तो एक नारियल और चढ़ाऊंगा कि पांच आने का प्रसाद मार दूंगा कि हे गणेश अगर इस बार लाठरी मेरे नाम खुल जाए तो पक्का समझो सत्यनारायण की कथा करवा दूंगा कि गणेश में गणेश की मूर्ति बनवा दूंगा कि झांकी सजवा दूंगा तुमने क्या समझा है परमात्मा को मगर लोग ऐसे ही मूड मेरे गांव में जब मैं छोटा था मेरे गांव में मोहर्रम बड़े उत्सव से मनाया जाता और हिंदू मुसलम दंगा मेरे गांव में कभी हुआ नहीं तो हिंदू मुसलमान दोनों ही सम्मिलित होते हैं और मोहर्रम के समय वली उठते हैं वली की सवारियां उठती और जो आदमी सवारी लेके कूदता फांता है उछलता है वो उसके सामने लोग मनौतियां मनाते हैं और जो जितना उछलता कूनता है उतना ही बड़ा वली समझा जाता है मुझे बचपन से ही सक रहा कि उछल कून सब झूठ है तो मैं बाक मुश्किल कोशिश करके एक सवारी की डोर पकड़ने को किसी तरह से मौका पा गया पीछे ही पड़ा रहा लोगों के तो उन्होंने कहा अच्छा भाई इस छोकरे को रस्सी पकड़ा ये पीछे ही पड़ा है बड़ा धार्मिक भाव वाला है मैं साथ में एक सुई भी ले गया था क्योंकि मैंने सुन रखा था कि जब वली आ जाते हैं तो फिर उसको पता ही नहीं चलता गर्दन भी काट दो तो पता नहीं चलता तो मैं सुई चुभाऊं पता चलता है क्या और जब मैं सुई चुभा तो वो और उछले कूदे पता उसे ठीक से चल रहा है कि जब भी सुई चुबाऊं तब और उसने कूंदे और सोर मचाए हालत ये हो गई कि मैं जिसकी डोर पकड़ लूं वो बली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए गांव उसको ज्यादा चढ़ोतरी चढ़े और लोग कहने लगे इस छोकरे में भी कुछ गुण जिसकी डोर पकड़ लेता है मगर जो बली बने वो मेरे हाथ पर जोड़े बाद में कि भैया तू तो किसी और की डोर पकड़ना अब तो उससे क्या छिपाना और हम वैसे ही कूदेंगे तू सुई मत चुभा कर ये प्राइवेट अकेले कहने तू भला पकड़ क्योंकि फायदा हमें भी है चढ़ोतरी होती कोई बेटा नहीं हो रहा किसी को बेटी नहीं हो रही किसी की सगाई नहीं हो रही लोग चढ़ोतरी चढ़ाते रेवड़ियां बंटवाते मिठाइया लाते तेरी वजह से हमको कम से कम चार पांच गुना ज्यादा मिलता मगर तू हमारी जान ले लेता हम वैसे ही उछकेंगे तू सिर्फ हाथ से इशारा कर दिया कर सुई चुभाने की कोई जरूरत नहीं तो मैं उनसे कहता कि आधा मेरा तो आधा मुझे मिलता और मैंने करीब करीब सारे बलियों की रस्सियां पकड़कर देखी वो सब सुई चुभाने से खूब उछलते कूनते बाद में उससे हाथ जोड़ के कहते कि तू हमारी बदनामी ना कर बा क्रोध तो हमें इतना आता कि झपट तेरे को छपट मार दे मगर अगर मारें तो हमारी भद्द खुल जाए सो हम कुछ कह भी नहीं सकते उछलने कूदना पड़ता है मगर लोग चढ़ा रहे तब से मैंने देखा कि क्या धोखाधड़ी चल रही है गणेश जी की मूर्ति के सामने चढ़ा रहे हो हनुमान जी की मूर्ति के सामने चला रहे किसी को भक्ति की पड़ी किसी को बंदर भक्ति की पड़ी कोई हाथियों की पूजा कर रहा है इस देश की बुद्धि तो देखो थोड़ी अब वो खुशामत के लिए कह रहे हैं ये स्तुति है झूठी वो मेरे सन्यासी और मेरे सन्यासी तो तर्क करने में कुशल हो जाते वो तो चोट करने में कुशल हो जाते उनके पास तो तलवार में धार आ जाती तो बीस पच्चीस सन्यासी गए उन्होंने उनको उन्हों ठिकाने लगा दिया होगा उस भय से कह रहे हैं नहीं तो ये विरोधाभास कैसा चौथी बात उन्होंने कही कि अखबारों में मेरा जो निवेदन अन्य चौधा साधु महंत मंडलेश्वर आदि के साथ आया है उसमें जो शब्द और भाषा छापी गई ऐसा मैंने कभी कहा ही नहीं जो भी छपा है वह प्रेस की विकृति मात्र अगर ऐसा है शंभू महाराज तो उसका खंडन करना चाहिए अखबारों ये मेरे शिष्यों को कहने से कुछ सार नहीं अखबारों में खंडन करो कि तुम्हारे वचन गलत छापे गए वो तो तुमने खंडन नहीं किया यह झूठ बात है सच्चाई यह है कि शंभू महाराज ने पच्चीस हजार रुपया दे के अखबारों में वो वक्तव्य छपा है अखबारों में कोई वक्तव्य छापने को राजी भी नहीं था और ये कौन है चौधा साधु महंत मंडलेश्वर ये वही लोग हैं जिनके निहित स्वार्थों पर मुझसे चोट हो रही ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं जगत माया है और ब्रह्म सत्य है। ये वही लोग हैं जो लोगों का शोषण कर रहे हैं और इस देश की प्रज्ञा को आगे नहीं बढ़ने दे रहे ये वे लोग हैं जो जंजीरें जिनको तोड़े बिना हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे ये हमारे फांसी के फंदे अगर यह सच है तो मेरे सन्यासियों से कहने से कोई प्रयोजन नहीं अखबारों में वक्तव्य दो कि तुम्हारा वक्तव्य गलत छापा गया विकृत किया गया है और अखबारों में स्वीकार करो कि तुम मुझे भगवान स्वीकार करते हो प्रज्ञावान स्वीकार करते हो विद्वान स्वीकार करते हो स्वीकार नहीं कर सकेंगे अखबारों में वो क्योंकि ये स्वीकार करेंगे तो फिर मेरा कच्छ आने में विरोध कैसे करेंगे विरोध तो वो ये कर रहे हैं कि मेरे कच्छ आने से कच्छ की संस्कृति नष्ट हो जाएगी कच्छ की सभ्यता नष्ट हो जाएगी कच्छ तो पाताल में चला जाएगा मेरे आने से इन में से किसी को कच्छ की अभी तक कोई सुध ना थी मैंने कच्छ जाने की बात की तो इनको कच्छ की बड़ी प्रीति जगी सबको कच्छ की प्रीति जगी कच्छ को बचाना है और मैं जो दे रहा हूं वह संस्कृति नहीं तो क्या है निश्चित ही वह बीसवीं सदी की संस्कृति है बीसवीं की ही नहीं इक्कीसवीं सदी की संस्कृति है मैं जो दे रहा हूं वह भविष्य की सभ्यता है और तुम जो बचा रहे हो अतीत की मुर्दा ला जिनको कभी का दफना दिया जाना चाहिए था इसलिए वक्तव्य वो दे भी नहीं सकते क्योंकि अगर कहें कि ये भगवान है व्यक्ति प्रज्ञावान है तो फिर इससे कैसे संस्कृति नष्ट हो जाएगी और सभ्यता नष्ट हो जाएगी और जब मेरे शिष्य होने को तैयार हैं और मुद्दा क्या कि गौहत्या बंद हो जाए तो वह मेरे शिष्य होने को तैयार है शंकराचार्य को छोड़ने को इतनी जल्दी तैयार फिर मेरी सब गलत बातें मानने को तैयार फिर मैं तुम्हारी संस्कृति नष्ट नहीं कर दूंगा फिर तुम्हारी सभ्यता का क्या होगा तुम्हारे धर्म का क्या होगा कच्छ को डुबा रहा हूं तुमको भी डुबा दूंगा तुम कैसे बचोगे मेरे से शोक गऊ बच जाएगी मान लो मगर तुम कैसे बचोगे जरा सोचो इस तरह के व्यर्थ के लोग हमारी छाती पर सवार हैं और पांचवी बात उन्होंने कही कि अब भगवान रजनी अच्छे ढंग से बोल रहे पहले जैसे नहीं रहे कुछ सुधर गए बिल्कुल गलत मैं और बिगड़ रहा हूं सुधरने का सवाल ही नहीं उठता मुझे जैसे जैसे अनुभव होता जा रहा है इन सारे नासमझों का उतनी उतनी मैं धार रख रहा हूं इनकी गर्दनें काटनी मैं चोट और गहरी कर रहा हूं मेरी चोट रोज गहरी होती जाएगी इस गलती में ना रहे कोई मगर ये फिर वो मेरे शिष्यों को समझा रहे हैं अब ये बड़े मजे की बात है कि एक तरफ कहते हैं मुझे भगवान रजनीश और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि सुधर रहे हैं भगवान में भी कुछ सुधरने को बचता है मतलब यूआ कि भगवान होके भी कुछ सुधरने को रह जाता है शेष बिगड़ने को ही बचता सुधरने को कुछ नहीं बचता अब भगवान ही हो गए तो अब बिगड़ने का डर भी नहीं रहता अब तो तुम तो मुझे नरक में भी भेज दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहीं उत्सव मनाऊंगा वहीं तुम पाओगे कि शैतान को मैंने सन्यासी बना लिया है अब मुझे कोई न सुधरना है न बिगड़ने का कोई डर है मगर ये देखते हो मूढ़तापूर्ण बातें कि भगवान रजनीश अच्छे ढंग से बोल रहे हैं पहले जैसे नहीं रहे कुछ सुधर गए कुछ उसमें भी कंजूसी है पूरा कैसे कहें क्योंकि भीतर तो कुछ और भरा है भीतर तो यह भरा है कि मैं उनकी जड़ें काटे डाल रहा हूं इसलिए कुछ अपने लिए बचाव भी तो रखना पड़ेगा अगर कह देंगे बिल्कुल सुधर गए तो फिर विरोध कैसे करेंगे तो कुछ सुधर गए सो मेरे सन्यासियों को भी राजी कर लें और महंत मंडलेश्वर और महात्माओं को भी राजी कर लें कि कुछ ही कहा है मैंने कुछ पूरा तो कहा नहीं भगवान का अर्थ यह होता है कि जिसने सब पाली है जिसने अपने को पा है, जो अपने घर आ गया, जिसने अपने स्वभाव में स्थिरता पा ली ज्यों था त्यों ठहराया और आखिरी छठवीं बात उन्होंने कही कि मैं अखिल भारत सनातन धर्म परिषद का उप प्रमुख हूं और गुजरात में रहने के कारण कच्छ के आश्रम का विरोध संगठन की ओर से करना पड़ रहा है क्या बेईमानी तो छोड़ो ऐसा संगठन जिसके कारण झूठ काम करने पड़ रहे इस वक्तव्य का तो मतलब यह हुआ कि वो विरोध नहीं करना चाहते लेकिन चूंकि सनातन धर्म परिषद के उपप्रमुख हैं इसलिए संगठन के कारण विरोध करना पड़ रहा तो छोड़ो संगठन सत्य के लिए सत्य बड़ा है कि संगठन बड़ा है लेकिन सब तरफ राजनीति उप है कैसे छोड़ने पद पर पद बड़ी चीज है सत्य वगैरह की किसको फिक्र है सत्य का विरोध किया जा सकता है मगर पद थोड़ी छोड़ा जा सकता है पद के लिए समझौता किया जा सकता है ये कैसे धार्मिक लोग हैं जो खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि संगठन के कारण विरोध करना पड़ रहा है मैं विरोध नहीं करना चाहता ये तो मजबूरी है चूंकि मैं उप्रमुखों तो इस्तीफा क्यों नहीं देते कौन तुम्हें रोक रहा है इस्तीफा देने से इस्तीफा दे दो ऐसे संगठन में क्या रहना जो गलत काम करता हो गलत काम करवाता हो और ऐसे संगठन को सनातन धर्म कैसे कहना सनातन धर्म किसी की बपोती नहीं हिंदुओं की कोई बपोती नहीं सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर्यायवाची नहीं सनातन धर्म पर किसी का ठेका नहीं सनातन धर्म का अर्थ होता है धर्म की वह अनंत धारा जिसमें सब बुद्ध हुए लाउस् हुए जर्थुस्थ हुए कृष्ण हुए महावीर हुए जीसस हुए कबीर हुए नानक हुए रैदास हुए रज्जब हुए यह अनंत धारा सनातन धर्म का अर्थ हिंदू नहीं है सनातन धर्म का अर्थ तो समस्त धर्मों का जो सार है निचोड़ है बाइबल कुरान वेद धम्म पद इन सब का जो निचोड़ है जो सार सूत्र है ऐस धम्मो सनंतनो बुद्ध ने कहा है वह सनातन धर्म जो सारे धर्मों का निचोड़ है धर्म आते हैं और जाते हैं सनातन धर्म ना आता है ना जाता है सनातन धर्म तो सत्य का पर्यायवाची हिंदू रहें दुनिया में ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता सनातन धर्म रहेगा किसी और रंग ढंग में रहेगा किसी और वेश में रहेगा किसी और शास्त्र से प्रकट होगा किसी और बुद्ध के वचनों में झलकेगा हिंदुओं के होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन हिंदुओं को यह भ्रांति है कि उनका धर्म सनातन है जैनों को यह भ्रांति है कि उनका धर्म सनातन है जैन दावा करते कि वेद से भी पुराना है उनका धर्म क्योंकि वेद में ऋग्वेद में जैनों के पहले तीर्थंकर के नाम का उल्लेख इससे बात तो यह सिद्ध होती है कि ऋग्वेद बाद में लिखा गया होगा जैनों का पहला तीर्थंकर पहले हो चुके होंगे और सम्मानपूर्वक उल्लेख है जीवित अगर होते तो सम्मान तो हो ही नहीं सकता था जीवित बुद्ध का तो हमेशा अपमान होता है कम से कम मरे हुए 300 साल तो हो ही गए होंगे कम से कम ज्यादा हो गए होंगे मगर कम से कम तीन साल का फासला तो चाहिए तब तक सम्मान मिल पाता है जीवित बुद्धों को तो सूली लगती पत्थर मारे जाते कानों में खिले ठोंके जाते मुर्दा बुद्धों की पूजा की जाती इतने सम्मान से उल्लेख है आदिनाथ का इससे सबूत मिलता है कि देर हो गई होगी काफी समय हो गया होगा आदिनाथ को हुए अगर जीवित होते तो वेद उनका सम्मान पूर्वक उल्लेख नहीं कर सकते थे क्योंकि आदिनाथ और वेद में क्या तालमेल कोई तालमेल नहीं वेद बहुत ही लौकिक है बहुत ही सांसारिक है बहुत पदार्थवादी है वेद में कुछ सूत्र हैं जो अध्यात्म के हैं निन्यानबे प्रतिशत सूत्र तो बिल्कुल ही भौतिकवादी इतने भौतिकवादी कि भौतिकवादी भी शर्मा जाए भक्तों के ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं वेदों में कि मेरी गौ के थनों में दूध बढ़ जाए और दुश्मन की गऊ के थनों का दूध सूख जाए क्या धार्मिक बातें हो रही और वेद के समय में गौहत्या जारी थी अश्वमेध यज्ञ होते थे गोमेध यज्ञ होते थे नरमेध यज्ञ भी होते थे जिनमें आदमियों की बलि दी जाती थी गऊ की बलि दी जाती थी घोड़ों की बलि दी जाती थी और ये वेद को मानने वाले लोग सोरगुल मचाए फिरते हैं हत्या बंद होनी चाहिए वेदों में कहीं कोई हत्या बंद करने का उल्लेख नहीं है। आदिनाथ बिल्कुल विरोध में थे किसी भी तरह की हिंसा के जैन धर्मों का तो मूल ही है अहिंसा परम धर्म है। आदिनाथ का सम्मान से उल्लेख इस बात का सूचक है कि काफी समय हो चुका होगा आदिनाथ को मरे तो जैनों के पास तर्क तो है कि उनका धर्म इनसे भी ज्यादा पुराना लेकिन पुराने होने से कोई सनातन नहीं होता जैनों के पहले और संस्कृतियां हो गई और धर्म हो गए हरप्पा मोहनजोदड़ों में खुदाई जो हुई है वो सात हजार साल पुराने सभ्यता के अवशेष हरप्पा में एक मूर्ति मिली है पद्मासन में बैठे हुए व्यक्ति की निश्चित ही योग पतंजलि के योग सूत्र से ज्यादा पुराना महावीर बैठे पद्मासन में इससे 5000 साल पहले कोई बैठ चुका है हरप्पा में उसकी मूर्ति मिली और हरप्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही आर्यों के भारत आने के पहले की सभ्यताएं आर्यों का कहीं कोई उल्लेख नहीं और आर्यो ने कहीं हरप्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता का उल्लेख नहीं किया है वेदों में कोई उल्लेख नहीं वेद बाद में रचे गए तो हड़प्प मोहनजोदड़ों में कोई धर्म रहा होगा तब तो पद्मासन लगाए बैठा है कोई आदमी ध्यान कर रहा है एक आदमी की आंख बंद किए हुए खड़ी हुई मूर्ति मिली कोई आंख बंद करके खड़ा होकर ध्यान कर रहा है ध्यान भी था योग भी था धर्म भी था हिंदुओं के बहुत पहले जैनों के बहुत पहले बौद्धों के बहुत पहले मगर कहां गया वह धर्म जो हड़प्पा मोहनजोतणों में था न उसके मानने वाले रहे न वो धर्म रहा मगर धर्म किसी के साथ नष्ट नहीं होता सवारियां बदल जाती मगर धर्म की यात्रा जारी रहती पश्चिम में बहुत से धर्म रहे समाप्त हो गए मगर धर्मों के समाप्त होने से धर्म समाप्त नहीं होता धर्म सनातन है धर्म का अर्थ समझो धर्म का अर्थ है जगत का स्वभाव जगत का नियंत्रण करने वाला सूत्र जगत को जो अपने में बांधे हुए जगत को जो धारण किए हुए वह धर्म एस धर्मो सनातनों उसी धर्म को हम सनातन कह सकते उसका हिंदू ईसाई मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं जैन बौद्ध से कुछ लेना देना नहीं ये सब उसी धर्म की छायाएं जैसे चांद निकलता है तो नदी में भी प्रतिबिंब बनता है तालाब में भी झील में भी पोखरों में भी डबरों में भी जिसकी जितनी हैसियत वैसा प्रतिबिंब बन जाता गंदा डबरा होगा तो उसमें भी प्रतिबिंब बनता है तुम एक थाली रख दोगे पानी भर के तो उसमें भी प्रतिबिंब बनेगा करोड़ों प्रतिबिंब बनेंगे चांद एक क्या तुम सोचते हो तुम्हारी थाली टूट जाएगी पानी बिखर जाएगा तो चांद टूट जाएगा और बिखर जाएगा क्या तुम सोचते हो तुम्हारी तलैया सूख जाएगी तो चांद सूख जाएगा क्या तुम सोचते हो तुम्हारी नदी आंधी तूफान से भर जाएगी और लहरें उठाएंगी तो प्रतिबिंब छितर बितर हो जाएगा मगर चांद थोड़ी छितर बितर हो जाएगा एस धम्मों सनातनों वह धर्म सनातन है जिसकी छायाएं तो बनती हैं मिटती हैं मगर जो स्वयं न बनता है न मिटता है जो सदा से है सभी बुद्धों ने उसकी तरफ इशारा किया है सबकी उंगुलियां उसी चांद की तरफ उठी उंगुलियां अलग अलग हैं चांद एक है अंगुलियां मत पकड़ लेना जो हिंदू होकर बैठ गया उसने एक अंगुली पकड़ ली जो जैन होकर बैठ गया उसने दूसरी उंगुली पकड़ ली जो ईसाई होकर बैठ गया उसने तीसरी उंगुली पकड़ ली ये तीनों उंगुलियां अलग अलग है निश्चित जीसस की अंगुली अलग होगी महावीर की अंगुली अलग होगी बुद्ध की उंगुली अलग होगी कृष्ण की उंगुली अलग होगी उंगुलियां अलग अलग होंगी इनकी देहें अलग अलग हैं इनके रंग रूप अलग अलग है इनकी भाषा अलग अलग है मगर जिस चांद की तरफ इशारा है न ईसाई देखता उस चांद को न हिंदू देखता न बौद्ध देखता किसी को उस चांद से मतलब नहीं सबको अपनी अपनी उंगुली की पड़ी अंगुली की पूजा चल रही बड़ी अजीब यह दुनिया है मैंने सुना है एक महात्मा के दो शिष्य थे एक दोपहर महात्मा गर्मी थी लेटा दोनों शिष्यों में झगड़ा हो रहा था प्रतिस्पर्धा हो रही थी कौन सेवा करे महात्मा ने कहा ऐसा करो तुम मुझे बांट लो ये झगड़ा बंद करो बाएं पैर एक का दाया पैर एक का महात्मा लेट गया एक बाया पैर दबाने लगा जिसका बाया पैर था वो बाया दबाने लगा और जिसका दाया था वो दाया दबाने लगा नींद में महात्मा ने करबट बदली बाएं पर दाया पैर पड़ गया तो जिसका बाया था उसने कहा हटा ले अपने पैर को मेरे पैर पे पड़ रहा है उसने कह देख लिए तेरे जैसे बहुत कौन है जो मुझसे हटा ले है कोई माई का लाल जो मुझसे कह मेरा पैर हट जाए नहीं हटेगा कर ले जो तुझे करना है उसने देख हटा ले नहीं तो कुटाई कर दूंगा तेरे पैर की उसने समय देखू तो तू कर कुटाई मेरे पैर की अगर तेरे पैर को काट के दो टुकड़े ना कर दूं, तो मेरा नाम नहीं मेरे बाप का नाम बदल देना इनकी बातचीत सुन के महात्मा की नींद खुल गई आंखी बंद की उसने बात सुनी भाई हो रुको दोनों पैर मेरे न तेरा बाया है ना उसका दाया है मेरे पैरे की कुटाई और काटपीट मत कर देना मगर यही हो रहा है सत्य की काटपीट हो रही क्योंकि मेरा तेरा सत्य किसी का भी नहीं हम सत्य के हो सकते हैं सत्य हमारा नहीं होता और दुनिया में दो ही तरह के लोग एक वे जो चाहते हैं सत्य हमारा हो हमारे अनुकूल हो हमारे ढांचे में ढले और एक वे जो कहते हैं हम सत्य के होने को राजी सत्य का जो रंग हो जो ढंग हो सत्य जहां ले जाए हम उसके साथ जाने को राजी हम सत्य की छाया बनने को राजी ये दूसरे लोग ही केवल सत्य को खोज पाते पहले तरह के लोग तो हिंदू मुसलमान ईसाई जैन पारसी सिख के समाप्त हो जाते ये कभी सत्य को नहीं पा सकते ये कैसा सनातन धर्म है शंभू महाराज कहते हैं मैं अखिल भारतीय सनातन धर्म परिषद का उप प्रमुख हूं और गुजरात में रहने के कारण कच्छ के आश्रम का विरोध संगठन की ओर से करना पड़ रहा ये तो बड़ी राजनीति हो गई ये तो कुछ सनातन धर्म ना रहा ये तो धर्म भी ना रहा सनातन की तो बात ही छोड़ दो इसमें तो कुछ धार्मिकता भी ना रही ये तो पद का मोह रहा छोड़ो ऐसा पद जिसके कारण गलत काम करना पड़ रहा है इतनी धार्मिकता का सबूत तो दो छोड़ो ऐसा संगठन जिसके कारण विरोध करना पड़ रहा है उप बने रहने के लिए इतना रस अजीब लोग और अजीब झूठों में पड़े अजीब बेईमानियों में उलझे हुए और बेईमानियों को बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में ढाल रहे हैं, ढांक रहे हैं। फिर इनके झूठों के पर्दे के बीच से ये जो भी देखते वो भी विकृत हो जाता है। ये मुझे समझ नहीं पाते कैसे समझ पाएंगे इनके आग्रह ही इनके पक्षपात ही इनके पूर्वाग्रह ही बाधाएं बन जाती सुना है मैंने ढब्बू जी किसी सरकारी कारिवश एक सप्ताह के लिए दिल्ली गए थे दूसरे ही दिन वापस लौट आए मैंने पूछा आश्चर्य है कि आप तो सात दिन के लिए जरूरी काम के लिए दिल्ली गए थे दो ही दिन में कैसे लौट आए बोले क्या बताए साले दिल्ली के लोगों को मेरे आने की खबर पहले से ही हो गई थी अतः उन्होंने मेरी बेजती करने के लिए जगह जगह स्टेशन पर ही मेरे विरोध में पोस्टर चिपका दिए थे इसलिए तो मैं स्टेशन से ही वापस लेके टिकट तुरंत लौट आया मेरा आश्चर्य और बढ़ा मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं मामला जरा विस्तार से बतलाइए मेरे बार बार पूछने पर उन्होंने बामुश्किल दिल्ली के कुछ गुंडों लफंगों और असामाजिक तत्वों ने पोस्टर चिपकाए थे जिन पर लिखा था आज ही देखिए चूके नहीं आ गया आ गया आपके शहर में जोरू का गुलाम वो तो बेचारे किसी फिल्म का पोस्टर चिपकाए थे मगर ये जोरू के गुलाम है डबू जी ये समझे कि मेरे लिए पोस्टर चिपकाए गए आ गया आ गया आज ही आपके शहर में जोरू का गुलाम स्टेशन से ही लौट आए लोग अपने ही पक्षों से अपने पक्षपातों से अपनी धारणाओं से देखते इसलिए सत्य से चूक जाते मैं सीधी साफ बात कह रहा हूं बिना लाग लगाओ के सिर्फ वे ही समझ सकते हैं जिनमें इतना साहस हो कि अपने पक्षपातों पूर्वाग्रहों को एक तरफ हटाकर रख दें और मजा तो यह है इन्हीं पक्षपातों के कारण लोग दुखी हैं मगर फिर भी अपने दुख को भी लोग पकड़ लेते हैं अपना दुख अपना है तो उससे भी मोह बना लेते दो मित्र सड़क पर जा रहे थे एक मित्र चलता और बीच बीच में रुक जाता दूसरे मित्र ने पूछा कि आपका जूता तंग है क्या आप ठीक से चल नहीं पा रहे पहला बोला हां वाकई जूता तंग है दूसरे मित्र ने कहा तब तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा होगा पहला बोला हा थोड़ा तो है ही पर इससे लाभ भी बहुत है दूसरा मित्र बोला लाभ वह क्या है? पहला मित्र बोला तंग जूता पहनने से जो कष्ट होता है उससे दूसरे सभी कष्ट भूल जाते एक से एक मजेदार लोग हैं एक से एक उनकी तरकीबें हैं तंगज जूता पहने हुए और कष्ट भूल ही जाएंगे तंग जूते का कष्ट इतना कि अब और कष्ट क्या याद रहेंगे चल रहे हैं घसीट के लंगड़ रहे हैं लोग दुखों को भी पकड़े बैठे झूठों को भी पकड़े बैठे और इतनी बातें उन्होंने कही और उन्हें जरा भी संकोच ना आया कि क्या वो कह रहे हैं शायद सोच विचार भी ना उठा होगा चंद्रकांत भारती ने ठीक किया कि मुझे ये सारी बातें लिख के भेज दें। ये सारे लोग झूठों में पले इनके पास अपना कोई जीवंत अनुभव नहीं सब उधार है सब बासा है तोतों की तरह हैं ये लोग ये दोहरा रहे हैं गीता कुरान बाइबल, मगर अपना कोई अनुभव नहीं और जब तक सत्य स्वयं का अनुभव नहीं हो तब तक सत्य सत्य नहीं होता मगर अपने झूठ पर भी अहंकार आरोपित हो जाता है हमारे झूठ को भी कोई तोड़ दे तो हमें पीड़ा होती है हमारा जो और हमारे सारे चारों तरफ के वातावरण से हमें झूठ ही सिखाया जाता है एक वकील साहब ने अपने पुत्र को काबिल बकीन बनाने का निश्चय किया था इसलिए उसे बचपन से ही झूठ बोलना सिखा रहे थे एक दिन पुत्र की परीक्षा लेने के लिए वकील साहब ने कहा बेटा अगर तुम मेरी बात खत्म होते ही फौरन कोई इस शानदार झूठ बोलकर दिखाओ तो मैं तुम्हें दस रुपए दूंगा अभी तो आप पंद्रह रुपया इनाम देने को कह रहे थे पुत्र तुरंत बोला देखा सीख गया मुल्ला सुन अपने बेटे को राजनीति का पाठ पढ़ा रहा था उससे का बेटा सीढ़ी पे चढ़ जा बेटा सीढ़ी पे चढ़ गया आज्ञाकारी बेटा मुल्ला ने कहा तू बेटा कूद पढ़ मैं तुझे संभाल लूंगा बेटा थोड़ा डरा कि कहीं चूक जाए ऊंची सीढ़ी कहीं बाप के हाथ से नीचे गिर जाए हाथ पे टूट जाए लेकिन मुला ने कहा बेफिक्र रहे अरे अपने बाप पर भरोसा नहीं खून पढ़ थोड़ा झिझका सकचाया मुल्ला ने फिर उसे उत्साह उस दिलाया उस पड़ा और जब वो कूदा तो मुल्ला दो कदम पीछे हट के खड़ा हो गए धड़ाम से नीचे गिरा सिर फूट गया दीवार से पैर छिल गया रोने लगा मुला का चुप उसने कहा आप हट क्यों गए मुल्ला ने कहा कि अब तू याद रख इस जिंदगी में अपने बाप का भी भरोसा ठीक नहीं यह पाठ तुझे पढ़ाया बेटा मुल्ला राजनीतिज्ञ है अपने बेटा को राजनीति सिखा रहा है यहां अपने बाप का भी भरोसा ठीक नहीं ऐसा उसने नगद पाठ पढ़ाया यहां हम झूठों में पाले जा रहे हैं उधार धारणाएं हम पे थोपी जा रही और हम उनको ही ढो रहे हैं आंखें अंधी हो गई हैं धारणाओं में हृदय बंद हो गए हैं कुछ सूझबूझ नहीं कुछ होश हवास नहीं इन छह ही बातों में इतनी विपरीतताएं हैं इतने विरोधाभास हैं कि कोई एक व्यक्ति इतनी बातें एक साथ कह सकता है तो निश्चित ही विक्षिप्त होने का प्रमाण देता है मैं तो इतना ही चाहता हूं तुमसे कि तुम सारे पक्षपातों से मुक्त हो जाना मेरी बातों को भी मत पकड़ना क्योंकि मेरी बातें पकड़ोगे तो वो पक्षपात बन जाएंगी बातें ही मत पकड़ना तुम्हें निर्विचार होना है तुम्हें मौन होना है तुम्हें शून्य होना है तभी तुम्हारे भीतर ध्यान का फूल खिलेगा और ध्यान का फूल खिल जाए तो अमृत तुम्हारा है परमात्मा तुम्हारा है एस धम्मो सनंतनो और ध्यान का फूल खिल जाए तो रजब की बात तुम्हें समझ में आ जाएगी ज्यों था त्यों ठहराया तुम वहीं ठहर जाओगे जो तुम्हारा स्वभाव स्वभाव में स्थिर हो जाना इस जगत में सबसे बड़ी उपलब्धि आज इतना